नमस्कार दोस्तों मैं हूं अनुराग और आज आप सुन रहे हैं डॉक्टर राम निवास मानव की लघु कथा परिचित शीतल माहेश्वरी के सुर में बस में छूट जाने के कारण पुलिस ने उसका सामान अपने कब्जे में ले लिया था अब किसी परिचित आदमी की जमानत के बाद ही वह सामान उसे मिल सकता था मेरी पत्नी सख्त बीमार है मेरा जल्दी घर पहुंचना बहुत जरूरी है हौलदार साहब उसने विनती की भाई कहे तू दिया किसी जानकार आदमी को ढूंढ कर ले आओ ले जाओ अपना सामान मैं तो परदेसी आदमी हूं साहब 200 मील दूर के शहर में कौन मिलेगा मुझे जानने वाला ये हम नहीं जानते देखो ये तो कानूनी खाना पूर्ति है बिना खाना पूर्ति किए हम सामान तुम्हें कैसे दे सकते हैं वह समझ नहीं पा रहा था कि खाना पूर्ति कैसे हो कुछ सोचकर उसने 10 रुपए का नोट निकाला और चुपके से कांस्टेबल की ओर बढ़ा दिया नोट को जेब में खिसकाकर उसे हल्की सी डांट पिलाते हुए कांस्टेबल ने कहा तुम शरीफ आदमी दिखते हो इसीलिए सामान ले जाने देता हूँ पर फिर ऐसी गलती मत करना समझे? दस के नोट ने कांस्टेबल को ही परिचित बना दिया था